उपनिषत के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर चुके हैं द्वितीय खंड का विचार आज से प्रारंभ होना है द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र की अवतरण टीका है इसे देखिए एवं नाम इंद्रियानाम तद अभिमानी अथ तासाम भोग ंद्रििया तदिमेता उत्पत्तिसा देताेष्टिदेहसृष्टि तु देताथिपेण प्रवेश विवक्षु उपोदघात क्षुत् सृष्टि इति तो ये जो प्रथम मंत्र है ताेता इत्यादि इस मंत्र से क्या बताया जा रहा है ये कहते हैं कि एवं यानी उक्त प्रकार से प्रथम खंड में जो उक्त प्रकार हैं उसके अनुसार समष्टि इंद्रियों की और समि इंद्रियों के अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति बताई गई विराड शरीर के अलग अलग अंगरूप गोलक की अभिव्यक्ति बताई गई उन गोलकों में विराड़ की इंद्रिया अवस्थित बताई गई और इंद्रियों पर अनुग्रह करने के लिए अनुग्राह देवताओं का अंश भी बताया गया तो इस प्रकार ये समष्टि विराड़ के अंदर ही उनके अपने अपने गोलकों में इंद्रिया तथा तो अभिमानी देवता की उत्पत्ति अभिव्यक्ति बता दी गई अब क्या किया जा रहा है तो कहते हैं अथतासाम तासाम देवतानाम भोग योग्य अल्पवेष्टि अल्पवेष्टि देह सृष्टि तो अल्प ऐसा है ना अल्प शब्द भी है कि नहीं उसमें ठीक तो अब समष्टि इंद्रिया तथा उनके अभिमानी देवताओं का की अभिव्यक्ति के बाद उन अभिमानी देवताओं के भोग योग्य वेष्टि और अल्प का है परिचिन्न तो परिछिन्न जो वेष्टि देह हैं किनके देवताओं के कौन, कौन से देवताओं के तो समी इंद्रियों के अभिमानी देवताओं के उन समी इंद्रियों से भोग तो होगा विराट को लेकिन देवता भी तो जीव है ना उन देवताओं को भी तो अपना भोग भोगना है तो उसके लिए उनको अपना भोगायतन चाहिए स्थूल शरीर चाहिए विराड़ शरीर तो ओवैश्वानर का हो गया तद का हो गया उससे भोग भोगेगा वह समि स्थूल शरीर अभिमानी और उनके भोग योग्य व्यापार करने के लिए इंद्रियों का अनुग्रह, अनुग्रह करती रहेगी यह समी इंद्रियों की अभिमानी देवता लेकिन स्वयं तो भोग भोगने के लिए उसी शरीर से नहीं भोग पाएगी ना समी शरीर से इसलिए कहते हैं तासाम देवता नाम भोग योग्य उन देवताओं को भी भोग यानी सुख दुख का अनुभव रूप अनु, अनुभव रूप भोग जिस शरीर से हो सकता है ऐसा शरीर उसे कहा जाएगा भोग योग्य शरीर वो कौन सा है तो अल्पवेष्टी देह है तो परिच्छिन्न जो वेष्टि शरीर उस परिचिन्न वेष्टि शरीर की भी सृष्टि ये सृष्टिम द्वितीयांत का अन्वय विवक्षु के साथ जाएगा सृष्टिम विवक्षु देवताओं के भोगयोग्य परिच्छिवेष्टि देह की सृष्टि को बताने की इच्छा वाले विवक्षु शब्द का अर्थ होता है बताने की इच्छा वाला और किसको बताने की इच्छा वाला तो देवताओं के भोग योग्य अल्प देह की सृष्टि को बताने की इच्छा वाले और खाली देह की सृष्टि मात्र बताई जाएगी कि और भी कुछ बताया जाएगा इसके लिए बीच में कहा गया तेसु देवता नाम भोगार्थम वेष्टि रूपे न प्रवेशंच च शब्द समुच्चायक है न कि देह की सृष्टि बतानी है और फिर उन सृष्ट देह में देवताओं का प्रवेश बताना है जिनके भोगार्थ वेष्टी शरीरों को बनाया गया उनका प्रवेश उन वेष्टी शरीरों में बताने की इच्छा वाले तो प्रवेशन चृष्टिम प्रवेशंच विभक्षु ऐसा विवक्षु का कर्म ये दोनों भी है तो प्रवेश क्यों बताया जा रहा है और किस रूप से बताया जा रहा है तो रूप बताया वेष्टि रूपे न और क्यों बताया जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर है तेसु देवतानाम भोगार्थम कहा प्रवेश बताया जा रहा है तो तेसु और तेसु का अर्थ है अल्पवेष्टि देहेशु और किस लिए देवताओं का प्रवेश बताया जा रहा है उन अल्पवेष्टि देहों में तो कहा कहा जा रहा है कि भोग देव, देवता नाम भोगार्थम उनको भी अपना भोग हो प्रजापति को तो भोग होगा विराड़ शरीर से और विराट शरीर में अभिव्यक्त हुई इंद्रिया और उनके अनुग्राहक देवता विराड़ के अनुकूल व्यापार में प्रवृत्त करते रहेंगे लेकिन स्वयं तो भूखे पैसे नहीं रह पाएंगे ना इसलिए उनको भी कुछ खाना पीना मिल जाए तो जहां पर बैठकर के खाना पीना कर सकते हैं ऐसा स्थूल शरीर वेष्टि देवताओं को भोग योग्य बनाया जा रहा है और उसमें देवता का प्रवेश भी बताने की इच्छा वाले ये विवक्षु कौन होगा तो जिसने विराड़ को बनाया समष्टि को बनाया वही तो समि को किसने बनाया तो स ईक्षत इस वाक्य से जिसका ईक्षण बताया गया ईक्षण करता जिसको बताया गया ईक्षिता वो परमेश्वर है उसी परमेश्वर को यहां पर बताया जा रहा है वेष्टि देह का भी करता और वेष्टि देह में देवताओं के प्रवेश आ, प्रवेश कराने वाला भी तो विवक्षु ये विशेषण उस परमेश्वर का ई परमेश्वर का तो अब ये दो चीजें बतानी हैं वेष्टि देह की उत्पत्ति और उसमें देवता का प्रवेश ये जिससे बताया जा सके ऐसा दूसरा भी कार्य यहां पर बताया जा रहा है इसलिए आगे कहते हैं कि तद उपोदातवे न क्षुत पिपाशयो सृष्टि दर्शयती ता, ता तो तद उपोदातवे उपोद्घात कहते हैं उपक्रम को और शब्द से लेना ये जो विवक्षित दो चीजें हैं अल्प देह सृष्टि और उसमें देवता, उन देहों में देवताओं का वेष्टि रूप से प्रवेश भोग के लिए ये तदुउपोदातव्य न में तत्शब्द का अर्थ निकलेगा और इनके उपक्रम से इनी का उपक्रम कर, किया जा रहा है कि क्षुत पिपाशो सृष्टि दर्शे तो क्षुत पिपासा की सृष्टि पहले बताते हैं क्षुत पिपासा यानी भूख प्यास भूख प्यास की सृष्टि को पहले बताया जा रहा है ये भूख प्यास की सृष्टि बताना विवक्षित नहीं है लेकिन विवक्षित जो अर्थ है वह पिपासा की सृष्टि कथन से सरलता से ज्ञापित होगा इसलिए और किसकी भूख भूख प्यास की सृष्टि बताई जा रही है पहले तो ये समष्टि इंद्रिया तथा उनके अभिमानी देवताओं की अभिव्यक्ति जिस शरीर में हुई किस शरीर में हुई है विराट शरीर में अभी तो विराट शरीर में बता ही है न समी देह में और उस समी देह से भोग होता है प्रजापति को तो वो जो प्रजापति हैं उस प्रजापति के क्षुद पिपासा को पहले बताया जा रहा है इसलिए यहां क्षुत पिपासा से लेना प्रजापति की क्षुत पिपासा भूख प्यास और उन प्रजा, प्रजापति के भूख प्यास की सृष्टि को पहले बताते हैं दर्शयती ता इत्यादि मंत्र से तो मंत्र का उच्चारण किया जाए ता देवता सृष्टा अस्मे प्रापतन तम अश्नाया पिपाभ्या अन्ववार्जत अब्रुव आयतनम प्रजानी ही। यश्मिन प्रतिष्ठिता अन्नम अदाने तो ता, ये ता देवता और सृष्टा यहां तक एक वाक्य है ता, ये ता देवता तो ताने अग्न आदि देवता वागादि के अधिष्ठात्री देवताओं का नाम अग्नि आदि देवता है ना तो विराड शरीर में अभिव्यक्त हुई वागादि समष्टि इंद्रियों के अधिष्ठात्री अग्नियादि देवता को ग्रहण करने के लिए ता ये सर्वनाम है और ये तावनाम बताएगा लोकपालत्व संकल्प्य सृष्टा अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि लोकपाल के रूप में संकल्प करके की गई है इसलिए कहा संकल्प लोकपालत्व न संकल्प सृष्टा ईश्वरे न तो ईश्वरे पद का आधार करना ऊपर से क्योंकि सृष्टा कोई इसमें करता नहीं है न ये, ये ता देवता ये प्रथमा बहुवचनात है लेकिन श्रिष्टा में श्रीष्ट धातु से अक्त प्रत्यय कर्म अर्थ में है इसलिए वो देवता शब्द प्रथमांत होने पर भी बताएगा कर्म को सर्जन के कर्म को कर्मणि प्रयोग होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है ना और कर्ता में तृतीया तो तृतीयांत तो कोई पद यहां पर दिख नहीं रहा इस वाक्य में सृष्टा यही तक वाक्य है तो ईश्वरी न इस पद का ऊपर से अध्यार कर लेना और ता शब्द का अर्थ ता का तो अर्थ निकला अज्ञाधि देवता ये ता का अर्थ निकला ईश्वर के द्वारा संकल्प संकल्प करके सृष्टा यानी निष्पन्न की हुई समि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता वही लोकपाल हैं, लोकपाल के रूप में इनका सर्जन किया है पहले लोक की सृष्टि बताई और ये संकल्प किया कि इनके संरक्षक लोकपालों के बिना ये लोक तो नष्ट हो जाएंगे इसलिए लोकपालत्व रूपे न सृष्ट है अग्नियादि देवता और तो ईश्वरे लोकपालूपेण सृष्टा अग्नियादी दा ता ये सृष्टा इतने निकलेगा आगे है प्राप्तन प्रापतन क्रिया का करता है ये अब देवता तो ईश्वर के द्वारा लोकपालत्व रूपेन सृष्ट जो अग्नि आदि देवता वे प्रापतन का अर्थ है उनका पतन हुआ देवताओं का किसमें पतन हुआ अर्णवे अस्विन महत्य अर्णवे प्रापतन तो अस्विन यानि प्रत्यक्षादि प्रमाण से ग्राह्य और महति यानी महान दुस्तर ये महती शब्द का अर्थ निकलेगा अर्णव यानी सागर वो हो जाएगा संसार सागर अस्मिन महति अरणवे शब्द का अर्थ निकलेगा संसार सागरे ता, ता देवता प्राप्तन ईश्वर के द्वारा लोकपालत्व रूपेण श्रेष्ठ देवता इस महान संसार सागर में पतित हुई का मतलब आसक्त हुई यहां पतन है आसक्ति और प्राप्तन का अर्थ निकलेगा उनकी आसक्ति हुई कि ये मेरे पाल्य लोक है ये मेरा अधिष्ठेय है मैं अधिष्ठाता हूं ऐसा अभिमान संसार में विद्यमान जो संसार है विराड़ शरीर वही तो ब्रह्मांड है ना, और उस शरीर में जो इंद्रिया हैं ये मेरी अधिष्ठेय है मैं इनका अधिष्ठाता हूँ ऐसा अभिमान यही उनका इस महान संसार सागर में पतन है प्रपतन है पतन ये तो लंग लकार का, लुंग लकार का रूप है ना तो इस प्रकार ये हुआ और भास्कर भगवान इसका विस्तार से महत्या का लौकिक सागर के साथ सादृश्य बताएंगे एक पर यही महत्यार, बताया है संसार सागर में पृष्ठपर्मेका हि सादृश्यता उत्तराधम की तमशिपाभ्यार्जत तो तम तमें प्रजापति समी स्थूल कार्यक्रम संघात अभिमानी का नाम है प्रजापति विराट कहो प्रजापति कहो वो ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ है ना और उसी में फिर समष्टि इंद्रिया तथा उनकी अभिमानी देवता की अभिव्यक्ति है उन देवता को न लेकर के तम शब्द से लेना देवताओं की अभिव्यक्ति जिसके अंगों में हुई है वह समष्टि इंद्रियों के गोलक जिसके शरीर के एक एक अंग है उसे तम शब्द से लीजिए तो तो समी इंद्रियों के गोलक के रूप में अंग है जिसके ऐसा कौन है विराड उसी को प्रजापति भी कहा जाएगा और उस प्रजापति को तम शब्द से ग्रहण कर लीजिए अश्नाया पिपाशाभ्याम अन्ववारजत भूख प्यास से युक्त कर दिया अन्ववारजत का कर्ता होगा परमेश्वर जिसने ये समष्टि स्थूल शरीर सम उसके अंदर समि स्थूल शरीरों के गोलक समष्टि इंद्रिया और उनकी अधिष्ठात्री देवताओं को बनाया उसको वो कौन है ईश्वर उसी ईश्वर को यहां पर अनुवार्जत क्या का करता बनाना तो स तम अषना पिपाशाभ्याम अनुवार्जत स शब्द का अध्यय कर दीजिए या पूर्व पूर्व खंड से उसको ले आइए और परामर्शक होगा प्रकृत परमेश्वर का जिसने लोक उत्पन्न किए फिर लोक पाल के रूप में समष्टि देवताओं को उत्पन्न किया उसी ने, उस, उसी ने क्या किया तो तम अनुवार अश्ना अश्नापिपाशाभ्याजत प्रजापति को भूख प्यास से युक्त कर दिया भूख प्यास ये धर्म है यद्यपि प्राण का तो समि प्राण अभिमानी है प्रजापति वेष्टि समी स्थूल शरीर में प्राण के रूप में सूत्रात्मा रहेगा ना और उस सूत्रात्मा में भी इसका अभिमान होने से सूत्रात्मा का जो धर्म है अस्ना या पिपाशा वो अपना धर्म मान लेगा कौन विराड तो तम विराडम यानीजम अश्ना पिपाशाभ्याम अनुवाजत उस प्रजापति को भूख प्यास से युक्त कर दिया परमेश्वर ने यदि परमेश्वर मूल में प्रजापति को यानी विराड़ को भूख प्यास से युक्त न करते तो आज हमको भी भूख प्यास न लगती अरे भूख प्यास भूख मिटाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता ये सब कुछ करना नहीं पड़ता लेकिन परमेश्वर ने ही विरा, विराज, विराड़ को भूखा प्यासा बना दिया और वही हमारा पूर्वज है तो जैसे बिचू सर्प आदि के पूर्वजों में विष है तो परंपरा से उनमें भी आता है ना ऐसे ओ भूख प्यास हमारे प्रथम पुरुष जो विराड़ है प्रजापति है उसमें भी है इसलिए हम लोगों में भी आ गई भूख प्यास तो इसलिए कहा कि तम यानी जो प्रथम शरीर है प्रजापति उसे भूखा प्यासा बना दिया भगवान ने और इसीलिए क्या हुआ कि उस भूखे प्यासे कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त होने के कारण समष्टि देवताओं को भी भूख प्यास लग गई जैसे अग्नि से संपर्क करने वाला जो लोहा वो भी गर्म हो जाता है ना दाहक बन जाता है तो भूखे प्यासे विराड़ के संपर्क में आ गई अग्नि अग्नि आदि देवता वह, वहीं वहीं अभिव्यक्त हो गई ना इसलिए प्रजापति को माना गया समि देवता का कारण उनके संपर्क में आ गई जैसे लोहे में दहाकत्व का कारण कौन है अग्नि अग्नि का संबंध होने से दाहकत्व आ गया तो इनमें भी भूख प्यास आ गई तो प्रजापति तो समष्टि शरीर से अपना खाएगा पिएगा लेकिन उनका अनुग्रह करने के लिए खाते समय देखेंगे अग्नि आदि देवता तो उनको तो उनकी तो भूख प्यास नहीं मिटेगी ना तो उनको अपनी भी भूख प्यास मिटानी है उनको अपना भी कर्मफल भोगना है इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की उन लोगों ने ये आगे कहा जा रहा है कि ताएनम अब्रुवन ताहा यानी समष्टि अग्नि देवता भूखे पैसे विराड़ के संपर्क में आई हुई समष्टि अग्नि देवता जो लोकपाल है उन्होंने ये न से लेना अनुवारजत का कर्ता जिसको बताया जा रहा था अनुवारजत का कर्ता किसको बताया गया परमेश्वर को इसलिए एनम शब्द से भी परमेश्वर को लेना तो परमेश्वर से अब्रुवन यानी कहा किसने कहा तो ता ये ताने ता, इन, इन रूपेण लोकपालूपेण सृष्टअग्न देवताओं ने अपने सृष्टा परमेश्वर से कहा क्या कहा कि आयतन न प्रजानी ही। आयतनम याने भोगायतन आयतन शब्द से लेना भोगायतन और भोगायतन का अर्थ होगा हम जहां रह करके भो, भोग सके हमारे भोग योग्य कोई आश्रय हमें दे दो शरीर दे दो वेष्टि शरीर जहां पर हम वेष्टि रूप से रह करके खा पी लें और फिर प्रजापति के समष्टि रूप से आ, इंद्रियों के अधिष्ठाता भी बन ले लोकपाल भी बन ले इसके लिए हमें भी आयतन यानी शरीर आप प्रजानी ही यानी बना करके प्रदान कर दो प्रजानी ही का अर्थ है बना लो न यानी अस्माकम आयतनम हमारे लिए भी कुछ निर्माण कर लो आवास का ये प्रजापति से समी इंद्रियों ने समी देवताओं ने प्रार्थना की अग्निदि देवताओं ने और किस लिए आप लोगों को चाहिए वो अलग से शरीर तो कहते इसलिए कि यशिन प्रतिष्ठिता अन्नम इति तो जिस वेष्टी शरीर में रह करके हम भोजन कर सके अन्नम आदम ये उपलक्षण है पानी भी पी सके विश्राम भी कर सके सब कुछ कर सके यानी हमारे कर्म फल का अनुभव कर सके हम देवताओं का भी अपना अपना कर्म फल है कर्म है ना, और उस कर्म का फलोपभोग हम जिस वेष्टि शरीर में रह करके कर सके वेष्टि रूप से ऐसे शरीर को आप बना दो ये प्रार्थना समष्टि देवता आ, इंद्रियों की अनुग्राहक देवता जो लोकपालत्व रूपे न ईश्वर के द्वारा सृष्ट है उन्होंने की परमेश्वर से ये प्रथम मंत्रार्थ हो होगा भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का मंत्रार्थ बता रहे हैं और इससे तात्पर्य अर्थ भाष्य में बताते हुए भाष्यकार भगवान बताएंगे कि यद्यपि समष्टि इंद्रियों की अरिष्टात्री देवता समष्टि शरीर में विद्यमान है अग्नि देवता और उस अग्न देवताओं का भी कर्मफल होता है और उसका अनुभव करने के लिए उनको भी वेष्टि शरीर की आवश्यकता पड़ती है और उस वेष्टि शरीर में अहंता ममता हो जाएगी अग्नि देवता की तो वे संसार में संसार सागर में ही पड़े रहेंगे ना इसका अर्थ ये है कि मान लो इस उपनिषद के प्रारंभ पूर्व में उपनिषद भाग के पूर्व में मंत्र भाग ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग आया है ना? उसके द्वारा बताई गई है आदि देवताओं का सायुज्य प्राप्त कराने वाली उपासना और कर्म तो ये जो कर्म तथा उपा, कर्म समुचित उपासना इससे अग्नियादि का सायुज्य प्राप्त कर भीले तब भी संसार सागर से मुक्ति नहीं होती अपितु कुछ समय के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट भोग मात्र मिलते हैं जैसे पहले बताया गया तैतृय उपनिषद में आनंद मीमांसा में देवता को जो आनंद मिलता है ना वो मानुष आनंद से कई अधिक गुना होता है आनंद ही सौ गुना है मनुष्य गंधर्व आनंद फिर उससे देव गंधर्व आनंद फिर उससे जो है आपके ये आजान देव फिर कर्मज देव और फिर ये देव इनका उत्कृष्ट आनंद है लेकिन संसार अंतपाती ही है निरति से आनंद नहीं मिलता और वो वो भी नित्य आनंद भी नहीं है कर्माधीन है तो जो कर्माधीन होता है वो अनित्य होता है अतः क्या करना होगा कि इनके अधिष्ठान इनकी कल्पना जहां पर हो रही है विराड आदि की भी उस समस्त जगत के अधिष्ठान परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव ही एकमेव साधन है नान्य पंथा विद्यतेनाय के अनुसार निर्विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए निर्विशेष आनंद का लाभ का साधन केवल परमात्मबोध है ये, यह बात इस मंत्र से प्रकरण से ज्ञापित करनी है इसे भगवान बताएंगे तात्पर्य इस मंत्र का इस अर्थ में है करके तो अब भाष्य को देखिए ता ये, ये हैं प्रतीक के रूप में मूल मंत्र का व्याख्यान के लिए ग्रहण इसमें ता शब्द का अर्थ करते हैं अग्न ये टीकाकार लिखते हैं कि तत्शबार्थम आह अग्न देवता अग्नो देवता ये ता तारो नाम का अर्थ हुआ और ये ता तारो नाम का अर्थ बताया जा रहा है लोकपालत्वेन इत्यादि से इसकी भी अवतरण टीका है ए तत् शब्दार्थम आह लोकपालत्वी मूल मंत्रस्थ एक शब्द कौन सा है येता ये जो प्रथमा बहुव बहुवचना है न वह उसका अर्थ होगा लोकपालत्व संकल्प सृष्टा ईश्वरेण तो ईश्वर ने लोकपाल के रूप में इनका संकल्प करके सर्जन किया गया जिनका सर्जन किया गया वे येता शब्द से ग्राह्य है तो इस प्रकार ता देवता इसका अर्थ हुआ और सृष्ट यानी ईश्वर ने श्रेष्ठ ईश्वर के द्वारा सृष्ट है और ये देवता होगा कर्ता सर्जन क्रिया का नहीं सर्जन क्रिया के प्रति तो कर्म है कौन देवता और सर्जन क्रिया के प्रति कर्ता है ईश्वर और दूसरी एक क्रिया है श्रष्टा के बाद में के बाद में प्राप्तन है ना एक क्रियापद महत्य अस्त्यर्णवेपतन और इस प्राप्तन क्रिया का कर्ता देवता है ईश्वरे लोकपालत्वेन रूपेन सृष्टा अग्न देवता अस्व महत्यार्णवे प्राप्तन ऐसा एक वाक्य बनेगा उसमें देवता ये कर्ता होगा देवता का अर्थ प्राप्तन क्रिया के प्रति और कर्ता के विशेषण है ता, येता। तो अस्विन महत्यार्णवे प्राप्तन इसका अर्थ कर रहे हैं तो इसका उत्तरण है भाष्यस्तअस्म शब्द का उसे देखिए टीका में अष्नायादिस्सृष्टिपयोगी स्वरूपानपूर्वक संसारे अभिमानेन यद् आह पतिसम्दस्मति तो ये कहते हैं अश्नायादी सृष्टि उपयोगी अश्नायादी के सृष्टि के उपयोगी पदार्थ के रूप में एतासाम एकतासा स्वरूपअानपूर्वक संसारे पतनम ऐसा करना तो एतासाम यानी एतासाम देवता स्वरूप अज्ञानपूर्वक संसारे पतनम तो स्वरूप का अज्ञान देवताओं को हुआ और स्वरूप का अज्ञान होने से फिर इस संसार और संसार कौन है तो ब्रह्मांड रूप संसार है तो ब्रह्मांड रूप संसार ए पति तत्वम यानी पतनम वो क्या है तो आसक्त तत्वम पति तत्वम का अर्थ कर दिया तत्वम अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान और उसके द्वारा भोग्य जो उसे प्राप्त विषय हैं उसमें मम अभिमान और जो अधिष्ठेय हैं उनमें ये मेरे अधिष्ठे हैं मैं इनका अधिष्ठाता हूँ ये अभिमान ही संसार में पतन है अरिय हो रहा है किससे यद्यपि सभी के सभी आत्मा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है ना और निर्विशेष ब्रह्म न तो किसी वेष्टि या समष्टि इंद्रिय का अभिमान पूर्वक अधिष्ठाता देव नहीं है ना किसी कार्यक्रम संघात में उसका अहम अभिमान है यद्यपि सर्वाभाषक है लेकिन अभिमान नहीं करता है और वही स्वरूप देवताओं का था लेकिन उसका अज्ञान होने से देवताओं का वेष्टि संघात में अहम मान अहम अभिमान तत्सबी में अभिमान होने से संसार में उनका पतन हुआ यानी ये आसक्ति ही पतन है संसार अंत किसी भी चौरासी लाख प्रकार के शरीर में से शरीर में अहम अभिमान और तत्सबी में मम अभिमान यही इस संसार सागर में पतन माना जाएगा आसक्ति तो तन मातृत्व बद्धत्वं बद्धत्वम तो तन्मात्र अभिमान यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात मात्र रूप में हूं ये है तन्मात्रिमान तो अहम अभिमान और उसके कारण यद बद्धत्व वही बंधन है और तद आह उसे बताते हैं बद्धत्व को भी अस्विन इत्यादि से भगवान भाष्यकार तो संसारार्नवे संसार समुद्रे महती अविद्या काम कर्म प्रभव दुखो द, दुखो रोग जरा मृत्यु महाग्राहे अनादा मृत्युमग्राह्यनावनते अपारे निरालंबे विषेन्द्रियजनित विश्रा पंचेन्द्रियातविक्षोभ स्थित महोर्मौ महारौरवरवादी अनेक ग हा हएत्यादी कूजिता सत्संग सत्याजवदानदयांस शमदमधृत्यादी आत्मगुणेयपूर्ण जो सत्संगस्यागम मोक्षतीरेतस्ट महत्न प्रापतन यानी पतिवत्य प्रापतन का अर्थ कर दिया तो अस्विन महत्वे इसका ये एक पेस पर अर्थ है तो देखिए संसार अणवे अस्विन तो अस्विन संसार अरणव्य का अर्थ कर दिया कि संसार समुद्रे महति अर्णव शब्द है महति अरणव अरणव्य ऐसा है ना उसका अर्थ कर दिया महति संसार समुद्रे महान संसार समुद्र में तो संसार को समुद्र कहा गया ये समुद्र शब्द प्रयोग संसार में गौण है का मतलब समुद्र शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है मुख्य अर्थ है उसमें रहने वाली जो समानता वह इसमें देख करके प्रयोग किया जा रहा है तो गौण प्रयोग माना जाता तो क्या क्या गुण है समानता है प्रसिद्ध समुद्र की समुद्र शब्द के मुख्यार्थ की समानता संसार में क्या क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए यह अविद्या काम कर्म इत्यादि विशेषण है कहीं एक इसका अवतरण है टीका में अर्णव सादृश्यम आह अविद्य इत्यादि न तो अर्णव ने सागर यानी प्रसिद्ध जो सागर है समुद्र है उसके सादृश्य को संसार में भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो अविद्या काम कर्म प्रभव दुखों दके समुद्र जो प्रसिद्ध समुद्र होता है उसमें असीमित जल होता है कि नहीं जो मुख्य समुद्र है उसमें जल ही जल होता है और असीमित जल होता है तो ये जो संसार है इसमें जल कौन सा है तो संसार में संसार सागर में जल बताया जा रहा है अविद्या काम कर्म से प्रभव यानी उत्पन्न जो दुख अविद्या काम कर्म ये दुख के उत्पादक है जन्म मरण आदि के हेतु है ना अविद्या काम कर्म अविद्या काम कर्म न हो तो जन्म नहीं होगा मृत्यु भी नहीं होगी और जन्म मृत्यु के बीच में जो सुख दुख होते हैं वो भी नहीं होंगे इसलिए यहां पर कहा गया अविद्या काम कर्म प्रभव यानि उत्पन्न इनसे उत्प, इनसे उत्पत्ति होती है जिस जिन दुखों की वे दुख हैं उदक के तरह उदक यानी जल प्रसिद्ध सागर में प्रसिद्ध जल है और संसार सागर में जल है ये दुख ही इसलिए जहां जाओ वहां दुख ही दुख मिलेगा तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राही समुद्र में उतरेंगे तो जलचर प्राणी भी होते हैं ना बड़े बड़े मग, मगरमच्छे भी होते हैं तो इस संसार सागर में भी मगरमच्छ है वो कौन है तो तीव्र रोग असाध्य रोग हो जाए और जरा वृद्धावस्था मृत्यु और यही सब महान बड़े बड़े ग्रह है। हैं ग्रह कहते हैं मगरमच्छ को तो तीव्र रोग तीव्र जरा तीव्र और मृत्यु इनको महान मगरमच्छों के तरह मगरमच्छ कहा गया और ये संसार कैसा है तो अनाद संसार सागर अनादि है प्रवाह रूप से संसार अनादि है और कैसा है तो अनंते ये संसार सागर अनंत है किसके लिए अज्ञानी के लिए अज्ञानी कुछ भी कर ले संसार सागर समाप्त नहीं होता बिना ज्ञान के मात्र एक ही उपाय है संसार सागर के विनाश का वो है आत्म साक्षात्कार ब्रह्मात्म एकत्व बोध इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व बोध के बिना जो नष्ट न हो उसे कहा गया अनंत और कैसा है तो कहते अपारी ये संसार सागर अपार है तो जैसे कोई समुद्र को तैर करके पार करना चाहेगा तो नहीं कर पाता ना नहीं कर सकता सभी के सभी हनुमान जी की तरह थोड़ी है तो उनके लिए अपार है पार कहा जाता है थोड़ा कुछ साधन लेकर के या स्वयं तैर करके उस पार पहुंच सके वो अपार तो अज्ञानी के लिए अपार है इसका कोई दूसरा पार नहीं है दूसरा पार तो मोक्ष है ना और वो अज्ञानी को मिलेगा नहीं इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से अपार है यह संसार सागर और ज्ञानी के लिए जहां ज्ञानी है वहीं पर यह समाप्त हो जाता है मोक्ष दूसरा पार जो मोक्ष है वो मिल जाता है उसके लिए यह पार ही नहीं संसार सागर ही नहीं है तो निरालंबे चाहे इन सब का भी अलग अलग का अलग अलग अवतरण भी है निरालंबे तक तो नहीं है तो पहले ये कर लें, निरालंबे शब्द का अर्थ हो जाएगा आलंबन रहित तो। का मतलब बीच बीच में कहीं नदियां होती हैं तो टापू भी आ जाता है ना तो टापू में विश्राम भी कर सकता है व्यक्ति लेकिन ये संसार सागर कैसा है टापू रहित है इसमें कोई टापू नहीं है दीव दमन अंडमान निकोबार जैसे कोई टापू नहीं है जहां थोड़ा तैरते तैरते थक जाए तो जा करके विश्राम कर सके ये निरालंब है बीच में आश्रय लेना चाहेंगे विश्राम लेना चाहेंगे तो विश्राम स्थान कहीं पर भी नहीं है अज्ञानी के लिए तो थोड़ा इसका अर्थ कर रहे हैं टिकाकार, अविद्या इत्यादि के इस प्रतीक के बाद में उसे देखिए फिर विषय इत्यादि का अवतरण है तो अविद्यादि प्रभवम दुखम एव दुष्प्रवेशन गुणेन उदकमक उदकम यस्म तीव्ररोगाद भयंकर तत्व विनाशाभादनते आज्ञा और विनाशा अनंते और उत्तर उत्तरावधिअव अपारे विश्रामस्थान निरालंबे। ये एक एक विशेषण का विग्रह करके अर्थ बताया हुआ है लेकिन ये थोड़ी दो तीन पंक्ति है ना, समय हो गया है तो उसे देखते हैं कल ओ